नाना लीला कथाओं से बढ़ते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला कथा में वेद की इन गंगाओं में हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत से हमारे धर्म टूटे हैं सनातन धर्म और उससे जुड़े बहुत से संप्रदाय जो सनातन संप्रदाय कहते हैं अपने आप को उनमें उनके भेद को भी हमने जाना हमने जाना कि संप्रदाय एक सांप्रदायिक सामुदायिक विचारों का एक विशाल क्षेत्र है उसका अपना स्थान है लेकिन धर्म और सांप्रदायिक सोच में बहुत भेद है धर्म जो है वो सार्वभ सर्वव्यापी उस सत्य को लेकर चलता है जो प्राणी मात्र में युगों युगांतर कभी नहीं बदलता है उसी को हमने सत्य धर्म कहा है उसी को हमने स्व जगत कहा है जो यूनिफॉर्म है यूनिवर्सल है और सब में व्याप्त है वही जगत सबका बदलता है वो निमित जगत है इस बात को सांप्रदायिक सोच आगे नहीं बढ़ा पाती वो केवल वही सामुदायिक सांप्रदायिक जो व्यवहार है उसी को सब कुछ बदलाती है दो अच्छा है क्योंकि मेरा निमित जगत भी तो सुस्पष्ट होना चाहिए तो यह सांप्रदायिक सोच है परंतु मैं कौन हूं कहां से आया मेरा धर्म क्या है और इस प्रकृति और पुरुष किस प्रकार मुझे जन्मते हैं प्रकट करते हैं और हम क्यों कर फिर फिर मृत्यु की चादर को उतारकर जीवन की ज्योतियों का वर्ण करते फिर फिर यथा में कभी अन्यत्र योनियों में हम जीवत होते हैं कैसे उठते हैं कौन करता है ऐसे बहुत से विचारों को हम लेके चले और यज्ञ की कल्पनाओं को भी हमने वेद में ही आकर स्पष्ट किया कि मूल यज्ञ जो है वो यज्ञ है और वो यज्ञ आत्म यज्ञ है जिससे सचराचर उत्पन्न होता है जहां आत्मा यज्ञ का होता है यज्ञ का आचार्य है अधिष्ठित देव है और जहाँ प्राणवायु यज्ञ का उपाचार्य है और जहाँ नव दुर्गा नव ब्रह्म ज्वालाएँ यज्ञ की अग्निया हैं, और जहाँ संपूर्ण सचराचर सामिग्री है और जहाँ जीव को ही यजमान कहलाने का सम्मान प्राप्त है ये यज्ञ हम सब में होता है और इसी यज्ञ से हमको अगला दिन जीवन का अगला क्षण सांसें धड़कने शक्ति और ऊर्जा मिलती है और इसी यज्ञ से हम संतति से भी वरद होते हैं हमें कोई शरीर का एक कोष बनाना नहीं जानता तो फिर बेटा बेटी किसने बनाया वो कौन है जो बनाता है मुझमें वो कौन है जो हर क्षण उतारता है मुझमें कौन है वो जो हर साँस और धड़कन में बसा है मेरी और कौन है वो जो शोभाओं से ज्योतियों से मिलाता है मुझे वेद ने ऐसे प्रश्न उठाए और उनके रहस्य बताए हमको और कहा वाह ही यज्ञ जो बाहर हवंत पूजा आदि हम करते हैं वो नैमित यज्ञ है और उसका भी भारी लाभ होता है भौतिक जीवन में घर गृहस्थी के काम में ईश्वर हाँ, की कृपा होती है आपके रुके काम निपट जाते हैं आपको संतति से वरद करते हैं उनका भी भविष्य बनाते हैं ये नैमितिक यज्ञ है इनका अपना महत्व है लेकिन अनंत की राह जाने के लिए ऐसा ही एक यज्ञ हम सब में प्रज्वलित है वो मेरी अनंत की राह है जहां आवागमन की मुक्ति है देखिए एक उदाहरण देते हैं हम जब आपने हाई स्कूल पास कर लिया तो आप ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पाए तो आपके स्कूल हाँ की डिग्री तो अब नहीं खोईगी हाई स्कूल तो आप है ही है ना लेकिन क्या कारण है कि सारी डिग्रियां खो जाती हैं मेरी लौटता हूं तो फिर मै सर से ई पढ़ता हूं ए बी सी डी पढ़ता हूं हाई स्कूल पास करने के बाद जब इंटर पास करता हूं तो हाई स्कूल की डिग्री अब परमानेंटली मेरी धरोहर है लेकिन यहां हर सुबह मुझे नए सिरे से अपने को जीवन के अक्षरों को पढ़ना अपने को जानना होता है पिछली सब कुछ चला जाता है क्यों होता है ऐसा वो कौन सी राह है जिस राह चलकर मैं अनंत की राह जाऊं जहा मुझे बार बार कुछ बटोरना न पड़े स्वयंभू हो जाओ वे उसी राह चल रहे हैं आए पहले ऋचा में चले आज की पांचवी ऋचा है और घौर कांड हमारे ऋषि हैं क्या कह है रहे हैं कहते हैं मंद्रो होता गृहपतिग्न दू विशामसि विषामसी ते विश्वा संगतानी व्रता ध्रुवा यानी देवा अक ये आज की रिचा है यहाँ शब्द लगभग वही हैं जो आप लोकचार की भाषा में प्रयोग करते हैं खाली अर्थ बदल जाते हैं अब जैसे शब्द आया है मंदरो मंद शब्द तो मंद का अर्थ यहां होता है धीमा वो मंद मंद, मंद मुस्कुरा रहे थे जबकि मंद का संस्कृत में अर्थ है ज्योति प्रकाश आनंदित करने वाली अमर ब्रह्म ज्योतियां है ना पूर्व के ऋषि में हमने पढ़ा था मंदिम इंदिराए मंदिने चक्रिम विश्वाणी चक्रे आ तो शब्द का प्रयोग पहले भी आ चुका अमैनम सृजता सुते मंदिम इंद्राए मंदिने चक्रिम विश्वाणी चक्रे तो मंद्रो होता वो जो दिव्य जगमग आनंदमय कल्याणकारी ज्योतियों का पर्वत है वो यज्ञ करता वो आत्मा वो ईश्वर हमारा ग्रहपति हम सब प्रत्येक शरीरों का शरीर ही तो घर है जहां हम रहते हैं ग्रहपति जो अधिष्ठाता है शरीर रूपी घर का और जो आत्म ज्योतियों में वो अग्नि स्वरूप सूरज जो है कृष्ण माने अग्नि होता है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं तो मंद्रो होता गृहपति रगने देख रहे ना शब्द वही है उनकी भाव डेप की गहराई यहां बहुत अधिक है सूत्रात्मक भाषा है है ना मैंने आपसे पूछा आपका घर कौन सा है कहने फैलाने मोहल्ले में वो मकान है हमने वो तुम्हारा घर कहां से हो तुम्हारा घर कौन सा है तो थोड़ा झटका लिए तो बोले ये शरीर है हमारा घर है क्योंकि ये नहीं तो हम है ही नहीं जब शरीर ही नहीं तो तुम्हारा घर कहां है वो दोबारा सपने में भी दिखे तो तेरी गया करा देंगे भगाएंगे तो वो घर नहीं तुम्हारा तब तो घर कौन सा तो ये शरीर घर है हमने कहा आत्मा न रहे तो ये भी तो घर नहीं है, है क्या तो तुम्हारा घर कौन सा है तो कहा आत्मा में स्थित होना ही घर में आना है जो आत्मस्थ है वही गृहस्थ है बाकी सब भटके हुए हैं तो कहा मंत्रो होता गृहपतिर अन्न यज्ञकर्ता में वो जो हम सपा जीवन के क्षा में अवसावर कर रहा है जो बन के शबरी का राम हमारी जूठन को रख में बदल कर रहा जिसके कारण अवध है और मंथ है वो आत्मा वो यज्ञकर्ता वो घटघटवासी राम और कृष्ण गृह में उसकी ज्योतियों में ही तेरा घर है और उस घर का वही अधिपति है दूतो विशामसी, बाकी जो कुछ भी जगत है वो तो निमित्त है बाकी सबसे तो हमारा दौती संबंध है मित्र का रिश्ता है यहां कौन सगा है कौन सौतेला है यहां तो सब कोई उस एक ब्रह्म के बनाए हैं। तुम भेद कहां से ले आए व्यवहार जगत के भौतिक निमित जगत के निमित्त सुव्यवस्थाओं के कारण जात गुण धर्म आदि हो सकते हैं लेकिन धर्म से तो किसी का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि जब एक ब्रह्म एक आत्मा हम सबका जनक है तो हम सबके अलग जाते और गोत्र कैसे हो सकते हैं बोलो तो वो एक जगत व्यवहार है एक निमित्त जगत है जहां हम सब भेदभाव भी करते हैं और अपना अपना घर अपनी अपनी मान्यताओं अपने अपने गुण धर्म को अलग अलग मानते हैं ये निमित्त जगत के नैमित्तिक विचार भर हैं इनका धर्म से सनातन माने आत्मा आत्मधर्म से कुछ लेना दे जब भी हम सनातन धर्म कहें तो आत्मा के धर्म को ही हमने सनातन धर्म कहा है। इसे कभी मत भूलिएगा इसको कोई संप्रदाय ना मान लीजिएगा ये धर्म है हाँ। और ये इसमें कृष्ण जो है वो ग्वालों के गुरु भी नहीं बनते हैं वो सबकी सखा है वी आर कम्यून हम सब बराबर हैं इक्वल कृष्ण की और हम गाते भी तो हैं मानस में भी कि सीए राम में सब जग जाने तो कहा मंदरो होता ग्रहपति अग्नि दूतो विषामसी उसी के निमित्त होकर दूत होकर विषामसी उसी की राम ज्योतियों में हम अपने असत्य और अज्ञान को नष्ट करते हुए उसका शमन करते हुए उसको मिटाते हुए हमें जीना है हमें आत्मा का निमित्त होना है क्योंकि वो आत्मा ही तो है जो हर सांस उधड़कन देता और वो सब में संभाव से व्याप्त है वो लिंग भेद भी नहीं करता कि ये औरत है ये आदमी है वो पशु और पक्षी का भेद भी नहीं जानता है आत्मा तो जो धर्म को जानने वाले हैं वो प्राणी मात्र में एक ही ब्रह्म का भाव करते हैं वो कभी भी किसी संकीर्ण सांप्रदायिकता में या किसी घृणित भाव में कदापि नहीं जाते हैं। कहा तु विश्वा संगत आनी तू ही है हे आत्मा हे यज्ञ विश्वा वी माने विगत करने वाला स्वा माने मृत्यु तू ही तो हम सबको मृत्यु से रहित करने वाला है हे मेरे अंतरात्मा, आत्मा हे आत्मयज्ञ हे होता आत्मयज्ञों को करने वाले हे ईश्वर हे आत्मा हे कृष्ण आप ही तो हैं क्या है तु विश्वा आप ही तो बार हमको मृत्यु से रहित करने वाले हैं। जब जब मौत की गहरी नींद में हम राह की चादर ओढ़कर सो जाते हैं हरूर अंधेरे फैल जाते हैं जब कुछ भी तो दिखाई पड़ता नहीं है सुन नहीं पाते देख नहीं पाते जान नहीं पाते तब अचानक तेरी अनहद बांसुरी का नाद ही तो हमारी राह बनता है वो राह की चादर अचानक सुंदर फलों और वनस्पतियों में तुम्हारे द्वारा तेरे ही यज्ञ के द्वारा ही होता लौट आती है और वो वनस्पतियाँ ही जीवधारियों के शरीर में फिर एक सृष्टि करती हैं और जीव रूप ये होता ये आत्मा ये यज्ञ मुझे उस योनि में उठा लाता है मुझे फिर से जीवंत करता है विश्वास ना कोई पैसा ना धेला ना नाता ना रिश्ता उस गंदगी को हम सब कुछ मानते हैं और प्रभु को हम हर सांस धिकारते हैं और कहते हैं भक्ति करते हैं जो क्षण जगत है वो हमारे लिए अति मूल्यवान है और मेरे अंतर आत्मा जो हर युग का साथी है हर सांस और धड़कन को देने वाला है जो मेरे जीवन की हर धड़कन में बसा है मैं उसी का निरंतर हर समय सांस दर सांस अनादर करता हूं तो बताओ भक्ति मिलेगी कैसे इसीलिए कहता हूं कि जिसने अपने मन के छल कपट द्वेष भेद और अतीत को नहीं जलाया उसका वर्तमान जल गया और जिसका वर्तमान जल गया उसका, उसका भविष्य है ही कहां क्योंकि भविष्य के लिए वर्तमान को नींव बनना होगा तभी तो भविष्य आएगा और जब अतीत ही वर्तमान को उजाड़ गया दिया बान कर गया बर्बाद कर दिया उसने जड़ें ही खोद डाली वर्तमान की तो तेरे पास भविष्य है कहां तू जाएगा कहां तू पाएगा क्या इस सोचने की बात है कि यदि वर्तमान ही नष्ट हो गया अतीत उसे खा गया तो उसका भविष्य कहां है तो कहा तु विश्वा तू ही तो हमें मृत्यु से रहित करने वाला नित्य पुरुष है संपूर्ण सचरा चर को जैसे मुझे बनाता है वैसे ही सबको बना रहा है तू भेद नहीं करता तो रे अभेद ब्रह्म तेरी राह मैं भेद के साथ कैसे आ सकता मुझे द्वार ही नहीं मिलेगा जो अभेद नहीं हुआ उसने कभी अभेद ब्रह्म नहीं पाया और हम सदा भेदभाव में बने रहते। ये नाह है न ना भक्ति है न कुछ भी तो नहीं है का संगता और संपूर्ण सचराचर जीव मात्र तेरा संग ही तो करते हैं ही सखा तेरे साथ ही तो है तू नहीं तो यहां कुछ भी तो नहीं है और फिर भी सब तुझे बुलाए रहते हैं हम सब स्वामी जी फलाना जरूरी काम था इसलिए सत्संग में नहीं आ पाए हाँ। हाँ। क्यों क्या सत्संग का कोई महत्व तो नहीं था उस सत का संग था तो सांस और धड़कन थी भीतर तेरे जिस दिन उसने कह दिया कि बस अब और नहीं तो चिता की लकड़ियां ही मुकद्दर बन जाएंगी हम सबका और फिर भी उसका संग नहीं करते क्यों फिर भी सड़ा हुआ सम्मान चंद टुकड़े चांदी के इसके लिए हम अपना मान सम्मान स्वभाव राह सब बेच देते क्यों ऐसा तो पशु भी नहीं करते और वो जी लेते हमसे अच्छे तो क्या हम पशु से भी निकृष्ट हैं जो ऐसा करते हैं तो कहा संगतानी नारायण गोविंद अब संग तुम्हारा ही रहेगा तू तु है तुम ये रूप है तू है तो सांस धड़कन है तू है तो जीवन ज्योतियां है तू है तो ये जगमग संसार है और तू नहीं है तो बस राख की एक काली चादर है जिसके नीचे अंधता में खो गया हूं मैं जहां रोशनी है न गति है न गंतव्य है न अभिव्यक्ति है कुछ भी तो नहीं है कुछ भी तो नहीं है तो संग अब संग तेरा ही रहेगा नारायण रहे। हम सब बालक गुरुकुल में इन ऋषियों के चरणों में पावन चरणों में बैठकर इनके अमृत ज्ञान से हम पा गए हैं आपको आप हमारे अंतर के देवता है आप सब सबने व्याप्त हैं व्रता आज आप ही संकल्प है हमारा कि सदा रहेंगे संग तुम्हारे गोविंद एक सांस न हम लेकिन इसके लिए हमें अपने स्वभाव बदलने होंगे अपने भीतर उस अमर रोशनी को उतारना होगा अज्ञान से दूर जाना होगा विषया शक्तियों से को प्रणाम करके उनसे निवृत्त होना होगा कहा संगता व्रता? क्या संग है तुम्हारा ध्रुवा अटल है ये ध्रुव माने अटल है ये अब नहीं बदलने वाला है अब दिशा तुम हो गति तुम हो गंतव्य तुम हो और मेरा अटल संग तुम्हारा संग है अब कोई आवागमन भी मुझे अलग नहीं कर सकता कोई लोभ और लालच मुझे आपसे दूर नहीं ले जा सकते देवा यानी देवा या उत्पत्ति के देव हे गोविंद मेरे मुझको बारंबार उत्पन्न करने वाले हे कृष्ण अकृण वत्स आज मैं अपने आप को अकृत करता हूं आप ही में मिलाता हूं आप ही में यज्ञ होता हूं आपसे हटके नारायण ना रूप भी तो नहीं चाहता जब तक दो रहेंगे दो रहेंगे आप रहोगे और मैं रहूंगा एकत्व एक के लिए एक को जाना होगा आप तो नित्य हैं नारायण मैं पे ही में चले जाना चाहता हूं जिससे रूप एक ही रहे। करणवत माने प्रगट होना करना अकृणवत अब मैं अप्रगट हो जाऊं मैं आप में लय हो जाऊं मैं आप ही में व्याप्त हो जाऊं भक्ति इस उन्माद का नाम है इस तड़प और चाहत को भक्ति कहते हैं माला घुमा लिया भजन गा लिया आप भक्ति राह पे आने के आप प्रयास कर रहे हैं भक्त भक्त नहीं है अभी आप भक्त वो होता है जो अंग अंग भक्ति में ढल जाए सोच विचार राह सब कुछ आराध्य में से लिपट जाए आराध्य हो जाए तभी भक्ति होता है हम लोग भक्ति स्वांगी भक्ति करते हैं नाटक करते हैं क्यों करते हैं कुछ लोगों की ओर यशगान हो जाएगा हमारा सम्मान बढ़ जाएगा हमारी चौधराहट बढ़ जाएगी और क्योंकि हमारा ये घटिया स्तर की सोच नहीं जाती इसीलिए हम अपने अपने स्वभाव नहीं बदल पाते अगर तड़प जग गई होती लपट उठ गई होती तो भूसी की जैसा सड़ा स्वभाव जलकर राखना हो गया होता हम सड़े स्वभाव पर दम करते जीवन को इतने करीब से देख रहे हैं वेद की रिचाओं में हम और फिर भी अपने से अनभिज्ञ अंधे हैं बस विषया जगत को ही जानते इसे गंभीर अंधता महाअंधता नहीं तो फिर हम क्या कहेंगे हम जागें हम उसके हो जाएं किसके वो जो रूम रूम हमारा है जो हर जन्म का साथी उस सत्य को स्वीकारें और उस सत्य के साथ खुल मिल जाएं और क्या कह रहे हैं वाक्यान व्यात ब्रह्मसूत्र में आए वाक के अन्वयात संधि विच्छेद कर दो वाक्यान व्यात का संधि विच्छेद हुआ वाक्य धन अन्वयात अन्वय समझते हैं ना तो वाक्य अन्वयात कि किसी भी रूप में किसी भी धारा में किसी भी प्रकार से किसी भी वाक्य से जो जो कुछ सभी श्रुतियों में स्मृतियों में वेदाधिक में उपनिषद आदि में तथा संत ऋषि और गुरुओं ने भी जो जो कुछ कहा है वो हर वाक्य बस इतना ही है जो वेद में तुम मुझसे पढ़ के आ रहे हो कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है आत्मा ही नित्य है सनातन है और इसी के आगे जब परम विशेषण लगता है तो यही परमात्मा कहलाता है इस आत्मा के साथ जुड़ना अद्वैत करना युक्त हो जाना योग कर लेना ही जीवन की, इस जीवन में उत्तीर्ण होना है इससे आगे बढ़ना है अनंत की राह जाना है जो अपनी अंतरात्मा का कोई सम्मान नहीं दे पाते हैं वही बाहर दूसरों से थोथे सम्मान खोजा करते हैं जो सत्यनिष्ठ हैं, वो विनम्रता में चले जाते हैं उनकी कोई किसी से कुछ पाने का भाव ही नहीं है उनका तो गोविंद ही भाव है जे ही विधि राखेरा राम तही विधि रही वो फिर लिप्सा वासना और विषयों का खेल भी नहीं करते जानते हैं कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है प्राण ही उपाचार्य है सर्वत्र हर जीव की योनि में हर देह में ये यूनिवर्सल है एंड दिस इज द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रुथ ये सत्य का सार्वभौम सर्वव्यापी एप्लीकेशन है ये अपरिवर्तनीय है एक कीट से लेकर एक मानव से लेकर ग्रहों नक्षत्रों तक ये नहीं बदलता जहां आत्मा यज्ञ का अधिष्ट देव है ईश्वर है प्राण वायु उपाचार्य है हाँ ये आत्मा के साथ उपज है और भगवान श्री राम के दूत का नाम जानते हैं क्या नाम है नहीं बोलो क्या नाम है हनुमान और ये कौन है क्या कहलाते तो इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण वायु भी उपाचार्य है आप उन कथाओं को वैसे लीलाओं को कि गहराई में जाओगे तो वेद को ही तुम सुन पाओगे इसी नी वेदों को स्पर्श करने के लिए वेदाधिक ग्रंथों को हमने ऐतिहासिक विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम को अध्यात्म की अमरता दी और उनको आध्यात्मिक लीला में ग्रंथ बनाया इतिहास तो अपने स्थान पर अमर है और यह हर व्यक्ति के जीवन में अमर भाव है हर व्यक्ति की कहानी है रहस्य लीलाओं में जैसे पवन हनुमान ही भगवान राम के साथ हैं दूत हैं मित्र हैं रक्षक हैं अतिशय प्रिय हैं उसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण वायु भी पवन हनुमान भी उतना ही प्रिय है यह यज्ञ का उपाचार ब्रह्म ज्वालाएं नव दुर्गा ही अमर अग्नियां ही यज्ञ की अग्नियां हैं, सचराचर सामग्री है शरीर में भोजन सामग्री है और जीव रूप हम सब यजमान है क्या मुझे इस यज्ञ को नहीं जानना चाहिए क्या मुझे अपने आप को नहीं पढ़ना चाहिए यदि आज इस मनुष्य योनि में आके मैं स्वयं को न जान पाया तो क्या कुत्ता में बिल्ली में या किसी शुकर आदि योनि में जाके पढ़ूंगा कि मैं कौन हूं मैं क्या हूं आज दुर्लभ है मनुष्य की योनी और हम निकृष्ट भाव में अपने जीवन को बर्बाद किए जाते हैं अरे भौतिक जगत में निमित्त धर्म थे चलते लेकिन स्व जगत को तो नहीं भूल जाना था अपनी जड़ों से तो जुड़े रहना था जड़ों को तो जानना पहचानना था उनके साथ तो बंधे रहना था एक पेड़ था बहुत बड़ा हरिओ ना नारायण तो एक विशाल पेड़ था देव वृक्ष था औरतें उसकी पूजा करतीं बच्चे आदमी उसकी पूजा करते उसके सामने आके मनौतियां मांगते और उनके कार्य भी पूरे होते थे तो उस पेड़ को दम्ब हो गया कि उसके जैसा देवता तो कोई नहीं तो वो बाकी पीढ़ों की को तो बड़ी हे दृष्टि से देखने लगा है ना गुरुजी हो गया ना वो <laughs> तो वो सबको बड़े निकृष्ट भाव से देखने लगा कि मैं तो इतना पूज्य हूँ इतना आबंध नहीं हूँ सबका तो हाकाश से उड़ते चिड़ियों के झुंड ने देखा तो हंसे उस पर खान तुम मेरा मजाक थिल्ली उड़ाती भाई उड़ाते देखते नहीं पर सारे समाज में पूजा करते हैं और मैं भगवान कहा मैं बहुत पवित्र हूं ज़्ण तो देखा कह कहे खड़े हुए कीचड़ में सड़ी खादी मेरी जड़े इसको बड़ा दुख लगा और उसने अपने आप को जड़ों से अलग कर दिया आते अलग जमीन के खड़ा हो गया फिर क्या हुआ आप सब जानते कुछ ही देर लोग हैं कि अपनी जड़ों को जानना जुड़ना नहीं चाहते हो एक कटे ठूठ से अपने से अन जीना चाहते हो कैसे जिंदा रह पाओगे कैसे अनंत की रह पाओगे झूठे दम झूठी चाहत के पीछे पागलों की तरह भागते फिरते पूछो अपने आप से कि क्या इस दुर्लभ मनुष्य योनि का और इससे और घटिया भी कोई स्तर हो सकता था जो आज हम सब ने ले रखा है कि जिन्हें बहुत गहराई से बड़ी तड़प से जानना था क्योंकि मुझको मेरी कहानी सुना रहे हैं उसे हम बहुत लाइटली लेते हैं हल्के से लेते हैं क्यों क्या कुत्ता बिल्ली सुकर योनी में जाके अपने को पढ़ पाओगे आज नहीं जानोगे तो मित्र कब जानोगे भौतिकताएं ही सब कुछ है। क्यों है ऐसा क्यों करते हैं हम सब लोग क्या कभी पूछा नहीं हमने अपने आप हाँ से कि मुझे अपने को जानना था यज्ञी को जानना था जो आज कहा है कि वाक्य अनवया चाहे जितनी योनि भटकोगे वाक्य इसका विन्यास इसका अन्वय प्रत्यय सब यही रहेगा आत्मा ही सचराचर का स्वामी है आत्मा ही हमारा अधिष्ठित देव है प्राण ही हमारे यज्ञ के हैं, ब्रह्म ज्वालाएं ही अग्नियां हैं जो रोम रोम में प्रज्वलित हैं और वही आज भी जूठे अन को यज्ञ करके पवित्र करके रक्त के कणों में ऊर्जा में शक्ति में कोशों में रक्त मांस मज्जा आदि में वही फिर फिर लौटाते हैं तभी तो जीवन का हम अगला क्षण पाते हैं और हम स्वस्थ होते हैं हमसे एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था एक विद्वान ने आ, बोले स्वामी जी आपकी इस उम्र में भी इतनी अच्छी सेहत है उसका राज क्या है हमने कहा क्या सबके सामने बताना पड़ेगा बोले आप चाहें तो बता दीजिए हमें बताए दें नहीं बिगाड़ो मत अरे बना तो आत्मा रहा है बिगाड़ तुम लोग रहे हो अपने अपने शरीरों को गलत सोच से गलत व्यवहार से दुराचार से व्यभिचार से भूख से लिप्सा से खुद तोड़ रहे हो अपने को बना तो वो रहा है मिटा तुम रहे हो अपने इतने सगे हो यदि तुमने इसे मंदिर देवालय यज्ञशाला माना होता और इसके साथ अपराध न किए होते तो आज ये सूरज से जगमग चेहरे हुए होते खुद तबाह किए हो खुद गलत रास्तों पर गए हो खुद झूठे दंभ और मिथ्याभिमान में जाकर के तुमने तोड़ा है से, चिंता से टेंशन से तनाव से आसक्तियों से हाय मेरा बेटा पूछ तेरा बेटा है कहां पहले मेरा एक हाथ तो अपना बना के दिखा है? इतनी अंधता इतना ज्ञान हरे जयन एक बाहर एक नाट्यशाला का नाटक है मंच की पात्रता भर है अब मंच में दशरथ बने लड़के ने कौशल्या बने लड़के से कहा जो कौशल्या बनी हुई है लड़का जो है क्या कहा ही मेरी प्राण प्यारी तो उसने हाथ आगे करे प्राण हाथ मंच पे कहा और जब नाटक खत्म हो गया सड़क पे जा रहे थे तो जोश में आके उसने लड़के ने कहा हे मेरी प्राण प्यारी तो उतारा जूता और घर तक छोड़ के आया जो कौशल बना हुआ था के नाटकों का यथार्थ भी नहीं जानते हो इतने अंधे हैं आप लोग और सामने सामने दिख रहा है कि जैसे मरा वो सपने में भी दिखे तो तुम सब डरते हो स्वामी जी दिख रहा है इसकी गया करा दो इसे भगाओ इसको यहां से क्योंकि तो नाटक से उतरा तो अब इसका हमसे रिश्ता क्या अब फिर भी उसी अंधता को जीए जाते हो और जो हर सांस दे रहा है उसे धुलाए बैठे हो उसकी अच्छाइयां नहीं लेते हो बुरे बनने में तुम्हारी शान है बहुत बड़ी अच्छा बनना तुम्हें सुहाता नहीं है वहां बहाने ढूंढते हो फलानी चौपाई में यह है फलानी जगह ये कहा अरे अच्छा बनना भी कोई बुरी बात है क्या कहे बहाने ढूंढते और चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे बने कहां से बने रावण के घर भी राम पैदा होते बता दो मुझको और तुम सुधरना नहीं चाहते जानते हो कि बच्चा तुम्हारी नकल करेगा क्योंकि तुम्हें प्यार जो करता है मम्मी पापा से ज्यादा प्रिय बच्चे के होते है क्या है। और कल आके कहते स्वामी जी लड़का जो है बिगड़ गया है गलत रास्ते चल गया है। तो पता है मैं क्या कहता हूं मनी मन। बड़े नालायक थे ये प्रभु के बनाए एक बच्चे को भी सीधा रास्ता नहीं दे पाए अरे बड़े निकृष्ट लोग हैं तभी तो इनका बच्चा फटक गया वो तो आपको प्यार करता था तो आप इतने गलत क्यों थे आपसे सवाया ड्योड़ा गलत हो गया वो गलत क्या था इसमें आप अगर इतने ही अच्छे होते तो आपसे सवाया ड्योड़ा अच्छा हो गया होता और अब भी हम सुधरना नहीं चाहते आए कृष्ण की कथा में गोविंद हरि पिछले रविवार हम पारिजात की कथा कर रहे थे और पारिजात की उस अमृत कथा में हमने जाना कि जब कृष्ण और इंद्र को मैं युद्ध हुआ था पारिजात को लेके कथा दोहराएंगे नहीं आगे से लेंगे तो सभी ऋषियों ने कहा कि अपने अपने भाव अपने अपने मार प्रकट करो और अब तुम्हें युद्ध हर मनुष्य के शरीर में करना होगा और दोनों ने अपनी अपनी मांगे मानी हाँ, ये पूर्व के प्रवचन में है और उसके बाद ऋषियों ने कहा तथास्तु तो कृष्ण और इंद्र अपनी अपनी मांगों प्रतीकों राहों के अनुरूप प्राणी मात्र में समाते चले गए कृष्ण आत्मा बन गए और इंद्र आपका मन हो गया और बुद्धि हुई अंतर द्वंत कृष्ण ने कहा था कि मेरे भक्त भीतर जाके समाधिस्थ होकर अतीन्द्रीय चक्षु में दिव्य चक्षु में ही से देवगुरु बृहस्पति से ही वरद होंगे और बृहस्पति ही सबके गुरु होंगे इंद्र ने कहा था मेरा शुक्राचार्य मेरे मार का गुरु होगा कौन शुक्राचार्य और वो द्वैत धर्म का उपासक होगा इसलिए द्वैताचार्य शुक्राचार्य कहलाएगा कि जब झगड़े बढ़े तो द्वैत से द्वैत्य हो गया दैत्याचार्य शुक्राचार्य हो गया द्वैत से दैत क्योंकि ड्यूलिटी इज सिन इन इट्स क्या सुना नहीं तुमने कि दुविधा में दोनों गए माया मिली राम द्वैताचार्य शुक्राचार्य हम सबको प्रिय हैं हम अपने से बाहर ही ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं खाली नाटक करना चाहते हैं दस इंद्रियां दस मुंह बने तभी हम धर्म की राह भी चलना चाहते हैं हमें देव गुरु बृहस्पति का अद्वैत मार्ग पसंद नहीं है द्वैत के चक्कर में बेचारा कुत्ता भी ऐसे ही रह जाता कहते नहीं धोबी का कुत्ता ना घर का वही हाल हमारे दोनों सब में समाते चले गए और दोनों के मार्ग स्पष्ट थे शुक्रवार द्वैत मार्गियों का पूज्य दिन बना जिस दिन वो अपने आचार्य की पूजा करते हैं और अद्वैत मार्गियों का गुरुवार गुरु का दिन बना बृहस्पतिवार जबकि वो देव गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें गुरु के रूप में भजते हैं आप लोग इसको भजते हैं भाई बताए मुझको द्वैत धर्मी है या अद्वैत धर्मी है वो पूरब भजने लगा वो पश्चिम भजने लगा वो चांद को ही भगवान मानने लगा वो सूरज के संग जीने लगा दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए उनके लिए शुक्रवार ही सबसे पवित्र दिन हो गया है ना अभी भी बहुत से संप्रदायों में होता है ऐसी बात नहीं है सारे विश्व में होता है गुड फ्राइडे होता है और जुमा होता है हाँ। अपने अपने राह सब भजने लगे और आज भी सारा विश्व इन दो राहों पर आज भी भटक रहा है एक राह भीतर है एक राह बाहर है इसके बीच में ही मैं हूं मेरा अस्तित्व है मेरा घर है एक पर्वताकार इस जीवन की छोटी पर एक छोटा सा घर है एक राह इधर है एक राह उधर है यही तो मैं हूँ यही तो मेरा सर्वस्व है यही तो मेरा वजूद है अस्तित्व है और इन दो राहों के बीच में मैं अब दोनों को भूल करके तीसरे विषया शक्तियों को ही अपना मार्ग बनाए बैठा हूं इनको बाद में पूजा कर लेंगे आरती कर लेंगे त्योहार मना लेंगे हो गया ना ये तुम अपने साथ विश्वासघात करते और वो सारे विश्वासघात बन के रोग व्याधियां और विपत्तियां तुम सब के चेहरों पर लिख जाते हैं तुमने अभी तक अपनी राह नहीं खोजी है बस यही अच्छी सेहत का राज है तो दोनों एक आत्मा बना और एक बना मन इंद्र मन बना कृष्ण आत्मा हो गया आप पारी की युद्ध आज भी चल रहा है मन कहता है इंद्रियों में भोग ले मुझे ये कृष्ण कृष्ण क्या होता है जो इंद्रियों से ग्राह ही नहीं जो दिखता ही नहीं जिसे छुई नहीं सकते भला ये भी कोई बात है ये तो कल्पना है जो कुछ हूं मैं हूं मेरी इंद्रियों से सारे संसार को भोग और आप सब भटक जाते हो ये कहानी हमारी है ये पारीजात हम ही है हमारी ही कथा है जीव की कहानी पारी की कथा है मन कहता है इंद्रियों में भोग विषया सत्य जा जा सारा सुंदर संसार तेरे खाने पीने और भोगने के लिए ही तो है तेरी चौदराहट के लिए ही तो है और हम भूल जाते हैं कि हर क्षण आत्मा दे रहा था बड़े अमूल्य क्षण थे और हम उसे इस गंदगी में मिटाते जा रहे थे रजनी सायम, प्राता शिशिर वसंत पुनरायाता काल क्रीड़ती गच्छतायु तदपि न मुंचती आशा आशाओं के पीछे भाग रहे थे उमर साथ छोड़े जा रही थी वक्त एक आंधी सा मुझसे दूर भागता जा रहा था और मैं अंधों की तरह इंद्रियों को मुंह बनाए इंद्र का भ्रमाया विषया जगत में खोया हुआ था चिंता तनाव ईर्षा द्वेष लोभ मोह विषांतता कपट यही सब तो जी रहे थे हम कौन सी भक्ति कर रहे थे हम वो कैसी भक्ति थी हमारी क्या झूठ का पर्याय सच हो सकता है हम कहां थे हम है? हम अपने साथ कितने कितने बड़े विश्वासघात करते रहे हैं उम्र तमाम तो हम सगे किसके थे कब थे कहां थे अब अपनी आत्मा के ही ना हुए तो और हम होते किसके लेकिन इंद्र कहता है इंद्रियों में वो बहुत बढ़िया आपके यहां टीवी चल रहा है नाच गाना चल रहा है कहने लगे ये टीवी से ही सारा आनंद आता है स्वामी जी ये ना हो तो घर में रौनक ही नहीं होती अभी तो दो चीजें बहुत बड़े प्रसार में है ना अभी पेपर पब्लिश हुआ है कि बच्चों में टीवी 80 परसेंट है ट्यूबरक्लोसिस। हमने कहा 80 परसेंट टीवी भी तो हर घर में है। टीवी और टीवी दोनों साथ साथ बहुत जोर से साथ है हाँ दोनों फैल रहे हैं आंधी तूफान की तरह हमें का सदुपयोग भी तो कर सकते थे टीवी का आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते थे सारे विश्व को भट के वो लोगों को राह पर ला सकते थे क्या उसमें गंदगी लाना दुर्गंध फैलाना गंदे संदे नाटक दिखाना तो इसमें समाज को हम सुधार रहे हैं या और भ्रष्ट कर रहे हैं ना तो टीवी तो टीवी थी टीवी भी टीवी हो गया हर घर का कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं हमने कही डबल टीवी हो गई है उसको एक तो टीवी और फिर टीवी की टीवी दो हो गई अब और पड़ेगा कहा से मन कहता है भोगो कल्पना कीजिए कि सुंदर टीवी पे नाच गाना हो रहा है एक देवी जी नाच भी रही है और आप कह रहे हैं इसमें बड़ा आनंद आता हो तभी टेलीग्राम आ गया शिख राव तुम्हारे बेटे का भीषण एक्सीडेंट हो गया मतलब गया आप धक्के रह जाती है? झटका लग गया आपको कहने लगे बंद करो इसे आग लगाओ इसको बंद करो इसको बोलो क्यों अभी तो इसमें से आनंद आ रहा था अब आना का बंद हो गया टेलीग्राम तो इस टीवी ने सुनी नहीं वो तो तुम्हारे भीतर गई थी तो फिर आनंद यहां से आना क्यों बंद हो गया क्योंकि आनंद तेरे भीतर था जहां गोविंद आत्मा सर्वानंद था वही तो आनंद था इसको इस बहाने से तू भोग रहा था हमें एक घटना याद आती है बहुत पुरानी बात है कि एक थे डीडी सिंह सरदार जी वो हमारे रूममेट बने हाँ। सागर के किनारे हॉस्टल में तो हमने उससे कहा कि हमें किनारे वाला बेड हम ले लेते हैं तो तू दरवाजे के साथ वाला ले ले उसने एक आज्ञा तकारी की तरह ले लिया बहुत अच्छे थे हमारे डी तो जब रात को सोए तो हमें ऐसा लगा किसी ने नीचे से ठोकर मारी तो नए नए गए थे हजारों मील चल करके वहाँ उस होस्टल में उस जमाने में बहुत ज्यादा कोई अच्छे वाले जो एजुकेशन वाले जो कॉलेज थे नहीं होते थे देश गुलाम था तो हमने कहा डी डी लगता है कोई कमरे में है तो जब बत्ती जलाई तो कहला यहाँ तो कोई भी नहीं हंसा बोलना लगता है आपका दिमाग चलता है चुप हो गए हाँ भाई गलती तो हमारी पकड़ी गलत हनी थी तो दूसरे दिन फिट होकर लगी तो हमने पहले कहा कि सोचा कि कहीं डीडी से जरा कोई तो है पलंग के नीचे ये था कि कहीं सामान वान उठा ली गए तो क्या होगा हाँ अनजान प्रदेश में पड़े प्रदेश में इस बार खुद ही उठ करके बत्ती जलाई तो देखा डीडी सिंह पलंग के नीचे था हमने कहा निकल सरदार बार ये बता तू यहाँ क्या कर रहा था कहना भाई साहब किसी से बताइएगा नहीं मुझे बचपन से चुरा के खाने की आदत है तो हमने कहा लेकिन हम तो कोई खाने वाली चीज रखते ही नहीं नीचे तो तू चुरा के खाता क्या कहता नहीं जी दिन में मैं खुद ही वो जो बंगाली संदेश नहीं होते वो ला करके रख लेता हूँ कुल्लड़ में और रात को टटोल के खाता हूँ तो बहुत मजा आता हमने देखा तो वाकई को लड़ रखा हुआ था। <laughs> तो वही हाल आपका टीवी के साथ था क्या आनंद तो आत्मा का ही ले रहे थे बेटा जहां जहां जो जो भोगा एक कृष्ण को भोगा है गंदगी में तो पाप में तो गलत रास्तों पर तो भी आत्मा को ही तो भोगा तुम डी सिंह की तरह टटोल के खाने में मजा आता जरा टीवी से आए मजा फलानी से आए मजा उस यशगान करने वाले से आए मजा यही तो करते रहे और हर सांस भोगा तो अपनी आत्मा गोविंद को ही था लेकिन इंद्र ने जो भरमाया बुद्धि युद्ध भूमि है उसका अधिकार ना तो स्वयं ईश्वर कृष्ण ही ले सकते हैं इंद्र भी नहीं वो तो बैटल फील्ड है युद्ध तो भूमि है निर्णय तो बुद्धि को करना है कि वो सत्य भामा बने अथवा शचि बने इंद्र की पत्नी बने अथवा सत्य भाव मान्य ज्योति सत्य ज्योति कृष्ण की धर्मपत्नी बन जाए आत्मा की जीवन की इस महासमर में वो युद्ध है जो हम सब में चल रहा है पारी जात का युद्ध है और गुरुकुल में हम बच्चों को नाटक के द्वारा पढ़ा रहे हैं और वेद की ये रिछाएं जिसमें उनको हम अध्यायों के रूप में उन्हीं की जिंदगी को पढ़ाते हैं उनके अंतर के रहस्य उन्हें बताते हैं क्योंकि यदि अपने को नहीं जानेगा तो जिंदगी की हर राह गली चौराहों में ये लुटता ही तो फेरेगा और आज आप सब लुटे लुटे ही तो हो उम्र का सोना खो गया है जाती उम्र के साथ बढ़ती हुई चिता की राख की मट्टी की गंध बहुत करीब करीब आने लगी है दो कदम और और अचिता की लकड़ियों पे राख का ढेर, गोविंद के दिए वो अमृत क्षण सब बर्बाद ही तो कर दिए हो जो कमाया है वो कोई कमाई नहीं कुछ साथ नहीं जाए जिन्हें अपना कहते हो वो सपने में भी न सहेंगे तुम में से किसी को और जो अपना था भीतर उससे कभी कोई नाता ना हुआ ये कौन सी भक्ति हुई ये कौन सी ईमानदारी थी तुम्हारी मन के भ्रमाए और बुद्धि को शची बना बैठे तो आत्मा श्री कृष्ण को शरीर से निकलना पड़ा तो भागते हुए कृष्ण से कहा ऐ छोड़ जी रण छोड़ के भाग रहे हो ना इंद्र कहता है पीछे से सुन रे रण छोड़ तू हारा पारिजात ये जीव अब मेरा हो गया क्योंकि इसने मुझको को ही इंद्रियों की राह में स्वीकारा है रे आत्मा अब तेरा मतलब क्या है आखिरी गाली भी खिलाओ के भगवान को जो तुम्हारी जूठन को रख में बदलते रे कहानी तुम्हारी है और खाली कथाएं सुन के भाग जाती है जरा सा भी जागते नहीं हो कृष्ण को जाना पड़ता है और फिर आत्मा ही शरीर को राख से फिरान में लाता है मंद्रो होता बृहस्पति रग्ने दू विशामसी वही उसको भस्मी से आना आन से इस दुर्लभ तन में ला करके फिर इंद्र से पूछता है क्यों रे इंद्र कौन हारा अभी तो युद्ध जारी है ये जीवन का संग्राम ही पारी का युद्ध है हम आत्मा श्री कृष्ण का साथ दे ये इस विषयी मन के साथ हो जाए कंस के साथ हो जाए हम सबको सोचना है हम सबको निर्णय ले जब जब कृष्ण देह त्यागते हैं तो मन के लिए भी जगह नहीं रह पाती क्योंकि अब इंद्रियां शिथिल हैं अब मन के चलाए ना आँख खुलती है ना कान सुनता है आत्मा था तो ये चलते थे आत्मा गया तो ये चलते ही नहीं है और इंद्र कह रहा था ये सब मेरे हैं मेरे बनाए है। कहाँ है वो इंद्र तो जब जब इंद्र किसी के जीवन का नाश कर लेता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और फिर वो कमलनाल में जाके छिपता है ये गर्भ नाल ही कमलनाल है तो इसलिए जब बालक इस नाल से उत्पन्न होता है तो पहला नियंत्रण उस मन का उसके शरीर पर होता है और जब वो धर्म गर्भ से बाहर आता है नाल कटती है तभी आत्मा श्री कृष्ण जो है उसकी देह में प्रवेश पाते हैं इसलिए उस क्षण की ही हम जन्म कुंडली बनाते हैं समझ में आता है तो ये सब पारी जात युद्ध की कहानी है हम सब की कथा है यदि सचमुच आपने मेरी कहानी सुनी है ये पारी जात की कथा पिछले रविवार रात तो दोनों दिन सुनी है तो कम से कम एक उत्तर तो अपने आप को दे डालो कि अब मन के इंद्र के साथ जाओगे यह आत्मा श्री कृष्ण के साथ ईमानदारी से जवाब दो क्योंकि दोनों के साथ जाओगे तो छिनार का रूप होगा तुम्हारा विश्या होगे तुम तो। एक कुछ बोलो क्या बनना चाहोगे अपने अपने भीतर अपने को अपनी आत्मा को उत्तर दे दो जवाब दो क्या आज ईमानदारी से भक्ति की राह चलोगे और उस दुर्गंध को जिसे जिंदगी भर उपलब्धि बनाए बैठे हो जो मुठ्ठी पर राख भी तो नहीं है जो तुमने बटोरी है तो ईमानदारी से कहो कि गोविंद हम आप ही की राह जाएंगे प्रभु ये पारी आपका है आप ही का रहेगा क्योंकि मन से तो आंख भी नहीं चलती खुलती भी नहीं कान भी नहीं सुनता वाणी भी नहीं भूल पाती आत्मा के हटते ही तो शक्ति आप हैं, भक्ति आप हैं, ऊर्जा आप हैं, जन्म आप हैं सर्वस्व आप है तो फिर मैं मन के पीछे भागूं क्यों मन चाकर राखो चाकर राखो भजन गाते हो लेकिन मन के चाकर बन जाओ ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा आज मन की चाकरी करते हो जिसे चाकर होना था तुम्हारा जो मन के पीछे भाग रहे हैं उनका कुछ भी बाकी ना रहेगा उनका ईश्वर भी फिर उनका न रहेगा और मन उन्हें फिर कभी जीवंत ना कर पाएगा तो सत्य के हो सत्यनिष्ठ हो हम सब लोग और कसम खाए क्या मन के आधीन कोई झूठ कपट फरेब लोग आसक्ति नहीं करेंगे हमें आज कृष्ण की सौगंध है हम प्राणी मात्र में आत्मा श्री कृष्ण को, को ही देखेंगे वे घटघट वासी हैं वे तो सचराचर मात्र के स्वामी हैं और कितने विनम्र हैं कि किसी को नहीं जताते कि मैंने बनाया तुझे मैंने सांसें दी तुमको मैं ही तो तेरी जूठन को रख में बदलता हूं और मैं ही आत्मा आत्मस्वरूप होकर तेरी मां के रूप में तेरे तन का मैला भी धोता हूं और तन भी मुझे नहीं स्वीकारा तुमने उसने कभी नहीं कहा और सिर्फ मन के पीछे भटक दे इससे प्यारा दोस्त इससे प्यारा सखा इससे प्यारा मित्र आत्मा से प्यारा मित्र मिलेगा कहां क्या उससे दोस्ती नहीं करोगे कन्हैया से मेरे पूछता हूं आपसे वो जो आपकी आंखों की रोशनी है वो जो आपकी ऊर्जा है जीवन क्या सुर है नाटक करोगे खाली अथवा उसी में डूब के जीना है उसी में रहना है वही सर्वस्व है मेरा पारिजात नाम जीव का है जो ब्रह्मा की मानस उत्पत्ति है और वो हम सब हैं। इस प्रकृति का सौंदर्य शास्त्र गुणा होता है जब जीव प्रकट होता है और धरा वो सुंदरा होती है आप सब पारी जात है तो इंद्र के साथ बेजात क्यों हो जाते हैं आज यही सूचना है इन कथाओं की बड़ी गहराइयां थी और गुरुकुल में जब हम अपने बचपन में पढ़ते थे सुनते थे इनसे इनको नाटकों में भी देखते थे तो ये बहुत गहरी उतर जाती थी कोमल मन में और इतने गहरी बैठ जाती थी कि फिर समाज में लौटने पर भी भटकने का प्रश्न ही उठता था सब में एक नारायण भाव होता है एक गोविंद भाव होता है तो चाहे जितने बड़े घर बनते जाएं घर बंटते नहीं थे क्योंकि सब में गोविंद है किससे घृणा करें किसकी चुगली करें कैसे घर लड़ा के अपनी अलग सत्ता बनाए ये कोई औरत सोचती नहीं थी ये कोई आदमी सोचता नहीं था इसे कुलच्छन कहते थे डायनों की चाल बताते थे आज ये सुहागिनों की गीत बनी गई है जाने कहां से कहा हम चले गए जिन्हें प्राणी मात्र से जुड़ना था आज वो हर घर की उजाड़ कहलाती है अपना घर जो अलग बनाना है जबकि तब एक ही भाव होता था बना मत घर मेरा मुझे उजड़ा ही रहने दे कि मेरा घर के मेरे घर के बनने में हजारों घर उजड़ते हैं यही कृष्ण का नाथ था इतिहास में इसीलिए वो कभी ग्रस्त नहीं होना चाहते थे मैं पूर्व की कथाओं में आपको बता चुका हूं हाँ दोनों विवाह भी कैसे हुए थे किन परिस्थितियों में और वो भी पचास बावन साल की उम्र में पहले नहीं तब गृहस्थी को जीवन ही एक नाट्यशाला है तो अपना अपना किरदार निभाएंगे तो हर जगह हम राम बनके दिखाएंगे बेटे होंगे तो राम जैसे शिष्य होंगे तो राम जैसे पिता पत्नी होंगे तो राम जैसे पत्नी होंगे तो जानकी जैसे क्योंकि नायक का अभिनय करेंगे खलनायक थोड़े ना बनेंगे और आज खलनायक बनने में बड़ा घमंड आता है आप उसे उपलब्धि मानते हैं कि मैं कितना बड़ा विलन हूं एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने कहा स्वामी जी